CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेमचंद का बचपन और बच्चों की कहानियां कहानियों में उभरा बीता हुआ बचपन Bàté t'hi bòut si Khushiyon ki, musti ki Chhèd kháné ki, şiràret ki Dert ki, rulai ki Pèra s'eh s'eh ker Vò, qu'e qu'e lagata raha Jeevan ki, asliyet Sibko, d'ikha ta raha Jò, kuch, raja tha Dil ko, chujata hai Khud, ko, quehta tha Qalam, ka, masdur, vò कौन था वो जी हां यह बहुत साधारण निरा ठेठ देहाती आदमी कथा सम्राट प्रेमचंद है कथा सम्राट प्रेमचंद की कृतियों का विश्व साहित्य में विशेष स्थान है विश्व की अनेक भाषाओं में उनकी कृतियों को अनुवादित किया गया है प्रेमचंद के बचपन में आर्थिक विपन्नता और बहुत सी मुश्किलें थी पर उन्होंने पढ़ने लिखने के जुनून को कम नहीं होने दिया दिए की रोशनी में लिखना शुरू किया और फिर लिखते ही रहे गांवों की आबो हवा खेत खलिहान वहां के रस्मों रिवाज और इन सब से जुड़े किसान जीवन को उन्होंने अपनी कहानियों में उभारा है गोदान सेवा सदन गबन जैसे उपन्यास लिखे कफन शतरंज के खिलाड़ी सवा शेर गेहूं जैसी कहानियां लिखी बच्चों के लिए ईदगाह और दो बैलों की कथा जैसी चर्चित कथाएं लिखी आज हम प्रेमचंद के बचपन और बच्चों के लिए लिखी कुछ कहानियों के अंच सुनेंगे और उन पर बात्चीत करेंगे कुछ अलग सा होता है न हम सबका भचपन प्रेम चंद का भचपन का, का नाम था धंपत चोरी कहानी में प्रेम चंद ने इसी बचपन को याद करते हुए लिखा हाई � तेरी याद नहीं छूटती वो कच्चा टूटा घर वो पुवाल का बिछौना वो नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना आम के पेड़ों पर चढ़ना सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं बचपन में कोई ऐसा भी था जो नन्हे धनपत को बहुत प्यार करता था उसका नाम था कजाकी इस पर उन्होंने कहानी भी लिखी कजाकी एक डाकिया था उसे देखते ही धनपत खुशी से पागल हो उठता तोड़ पड़ता और एक क्षण में वो कजाकी के कंधे पर जा बैठता कजाकी कजाकी कजाकी <laughs> अरे अरे मेरा प्यारा धनपम चलो <laughs> मेरी करता तुमसे बात अरे क्यों क्या हो गया भाई मैं कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें <laughs> जानते हो कितनी दूर से दौड़ लगाता हुआ आ रहा हूं अरे तभी तो शाम हो गई <laughs> हां पास के छोटे जंगल गया था तुम्हारे लिए एक उपहार लाने ठहरो ठहरो मैं दिखाता हूं आर करो को पहले पहले दिखाता हूं ये देखो हिरण का बच्चा लाया हूं तुम्हारे लिए ये ये छोटा सा हिरण कितना प्यारा है <laughs> अच्छा लगा ना हैं है अब तो ना राज नहीं होगी ना नहीं चलो पर एक पहले शर्त माननी पड़ेगी बोलो बोलो अपने कंधे पे बैठा अच्छे बैठ जाओ तुम नहीं मानोगे ये हम्म <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hmm. कजाकी हरकारे ने धनपत को ढेरों कहानियां सुनाई थीं जो उसके नन्हे मन में कहीं दूर तक समा गई थी धन्पत जब साथ साल का हुआ, तो मां का देहान थो गया, पिता ने दूसरा विवाह किया, दूसरी मां धन्पत को बात बात पर डांटती, दुद्धकार दी, और धन्पत इस सब से बचने के उपायक होचता, कभी पल्टन की कवायत देखता, कभी रेल गाडियों के पीछे � धनपत को गाड़ियों के आने जाने के समय का पूरा ज्ञान था बचपन में मां को खोने का दर्द प्रेमचंद कभी भुला नहीं सके और इस कारण बहुत सी कहानियां और उपन्यास के पात्रों का जन्म होता रहा है प्रेमचंद ने यह बात कहलाई कर्मभूमि उपन्यास के पात्र अमरकांत से कब वो उम्र है जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं उस वक्त खुराक न पाकर जिंदगी खुशक हो जाती है मेरी मां उसी जमाने में देहांत हुआ तो रफसी मेरी रूह को खुराक नहीं मिली वो भूख मेरी जिंदगी है धनपत की जिंदगी में शिक्षा की शुरुआत उर्दू फारसी सीखने से हुई बोलो बच्चों अलिफ अलिफ बे, बे बे पे पे धनपत धनपत जीमल विसा तुम्हारा ध्यान किधर है जी वो वो, वो। बेटा ध्यान दो जी अच्छा बोलो अलिफ अलिफ बे बे इसकी भी चर्चा प्रेमचंद ने चोरी कहानी में की है से से मेरी उम्र 8 साल की थी मैं अपनी चचेरी भाई हलधर के साथ पास के गांव में एक मौलवी साहब के यहां पढ़ने जाया करता था मौलवी साहब के यहां कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और ना गयर हाजरी का जुर्माना देना पड़ता था। फिर डर किस बात का। कभी-कभी हम हफ्तों गयर आसिर रहते। पर मौलवी सहाब से ऐसा बहाना बनाते भी कि उनकी चढ़े त्योरियां उतर जाती है। फिर धनपत के पिता का तबादला गोरकपुर हुआ� अब धनपत का गुल्ली डंडे का खेल छूट गया शहर के स्कूल में धनपत का पढ़ाई में मन लग गया उन्हें उर्दू की कहानियां और उपन्यास पढ़ने में दिलचस्पी हुई उस समय के विख्यात उर्दू के उपन्यासकार जैसे मौलाना शरर पंडित रतननाथ सरसार मिर्ज़ा रुसबा मौलवी मोहम्मद अली आदि के उपन्यास और कहानियां जहां कहीं भी मिलते उन्हें धनपत जरूर पढ़ते उन्होंने पुराणों के उर्दू अनुवादों का भी अध्ययन किया इस पढ़ाई से उन्हें साहित्य रचने की प्रेरणा मिली किताबों से उनका अकेलापन भरने लगा अपनी पहली रचना में उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत के बारे में बताया उस वक्त उनकी उम्र कोई 13 वर्ष की थी उन दिनों धनपत के घर एक दूर के संबंधी रहने के लिए आए वो हजरत इन्हें बहुत तंग करते थे उनके खिलाफ धनपत ने एक हास से नाटिका इस नाटिका द्वारा बालक धनपत का अपने कलम की ताकत से परीचे हुआ धनपत अपनी विद्यालय के एक साथी के खर रूज जाया करते थे उसकी भी एक वजह थी धनपत देखो यह है फार्सी में लिखी किताब तिस में बहुत मजिदार बाें हैं इसमें दिखा जरा लो देखो? अरे वाह इस किताब के तो 2000 पन्ने हैं मैं जरूर पढूंगा और हां यहां हमारे पास इसके 17 भाग और हैं अच्छा हां ऐसा कहा जाता है मौलाना फैजी ने अकबर के मनोरंजन के लिए इन्हें तैयार किया था हम्म अच्छा तो धनपत अब से हम हर रोज इन्हें पढ़ा करेंगे हां हां जरूर जरूर साथ पढ़ेंगे तो और मजा आएगा हां हां रोज पढ़ेंगे ठीक है साथ पढ़ेंगे इन्ही दिनों रात में धनपत ने दिए की रोशनी में कहानी लिखना शुरू किया इसी बीच मात्र 15 वर्ष की उम्र में पिता ने धनपत का विवाह कर दिया धनपत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कहानी जीवन सार में उन्होंने लिखा था पांव में जूते नहीं थे देह पर साबुद कपड़े नहीं थे रुपए में 20 शेर के जौ थे काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था इम्तिहान सिर पर था और मैं बांस फाटक में एक लड़के को पढ़ाने जाता था वासनाहरा घर देहात में 5 मील दूर था रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता फिर भी हिम्मत बांधे रखता दिनों इन्हें काफी आर्थिक तंगी थी जब एक दिन ये 2 रुपए पाने के लिए किताब बेचने दुकान में पहुंचे तो वहां एक सज्जन मिले जरा वो किताब दिखाइए ये, ये लीजिए हेडमास्टर साहब हां हम जरा वो गोर्की वाली किताब गोर्की वाली हां गोर्की हाँ, ये लीजिए हां ठीक है अब, ये ये लीजिए किताब आप जो भी इसका सही मूल्य हो दे दें ये किताब भाई ज्यादा से ज्यादा ₹2 मिल सकते हैं इसके ₹2 जी ठीक है लाइए ये लीजिए जी अच्छा अब हमें चलता हूं नमस्कार सुनू, जी सुनो जी कहिए लगता है तुम जरूरतमंद हो कहां पढ़ते हो बेटा क्या मैट्रिक पास हो जी हां अब नौकरी तो नहीं करनी है कहीं नौकरी मिले भी तो <laughs> देखो मैं एक स्कूल का हेडमास्टर हूं हमारे स्कूल में एक सहायक अध्यापक की जगह खाली है क्या तुम वहां नौकरी करना चाहोगे वैसे मासिक वेतन में 18 रुपए दिए जाएंगे तुम्हें मंजूर है <laughs> जी हां बिल्कुल मैं जरूर वहां नौकरी करना चाहूंगा ठीक है यह मेरा पता है कल से आ जाना जी बहुत-बहुत शुक्रिया अच्छा नमस्कार नमस्कार इस तरह धनपत को नौकरी मिली अब धनपत राय की लेखनी अच्छी खासी चलने लगी थी धनपत को उनके चाचा प्यार से नवाब कहते थे सन 1907 से इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया पहली कहानी थी संसार का सबसे अनमोल रतन जो कानपुर के उर्दू मासिक जमाना में प्रकाशित हुई वो अनमोल रतन था खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय भारत माता की जय उनती नौ देश में स्वाधीनता के लिए संघर्ष छिड़ा था प्रेमचंद ने अपने लेखन से योगदान देना चाहा उन्होंने देश प्रेम की कहानियां लिखी ये कहानियां सन 1909 में सूझे वतन पुस्तक में नवाब राय के नाम से छपी किताब को छपे 6 महीने हो चुके थे उन दिनों प्रेमचंद हमीरपुर जिले के स्कूल में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थे एक दिन रात में इन्हें वहां के अंग्रेज कलेक्टर ने बुलवाया नवाब राय तुम्हारा नाम है जी हां हम यह किताब तुमने लिखी है हा। जी हां इस तरह की और भी कोई किताब छपवाने वाले हो जी नहीं हुजूर झूठ बोलते हो खैर मनाओ कि अंग्रेजों की अमलदारी है वना आज तुम्हारे हाट कटवा दिए जाते लेकिन जानते हो बगावत पहलाने वालों को क्या सजा मिलती है गोली से उड़ा देते हैं इन किताबों में आग लगा दो यो छुटकारा नहीं मिलेगा बेशक उस समय सोझे वतन पुस्तक की 600 प्रतियों का ढेर जला दिया गया प्रेमचंद ने लेखन का रास्ता चुना था और वो इसी रास्ते पर चलने पर आमादा थे अब नवाब राय ने अपना नाम बदल कर प्रेमचंद रख लिया और लिखना बदस्तूर जारी रखा प्रेमचंद हंसी के ठहाके खूब लगाते थे एक बार उर्दू भाषा के एक युवा कवि नाशाद प्रेमचंद से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे उन्हें घर का तो ठीक से पता नहीं था उन्होंने सड़क पर चलते हुए एक मखमली सी धोती और बनियान पहने हुए भाई साहब से पूछा महाशय क्या आप बता सकते हैं कि प्रेमचंद कहां रहते हैं जरूर जरूर बहुत खुशी से आइए मेरे साथ जी अब बस कुछ ही दूर पर है उनका घर जी आप आप यहां पर आराम फरमाइए मैं उन्हें इत्तला कर देता हूं जी जी जी हां बताइए अरे आ, आ, आ, आप ही प्रेमचंद हैं अब आप प्रेमचंद से बातें कर रहे हैं फरमाइए क्या काम है जी वो, आ, वो <laughs> <laughs> एक बार मुंशी प्रेमचंद को गुरुकुल के वार्षिक उत्सव पर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए निमंत्रित किया गया स्वागत समिति के लोग स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे थे मगर वो नहीं आए लोग वापस लौट गए कुछ समय बाद प्रेमचंद जी आते दिखाई दिए सभापति ने पूछा क्या आप लखनऊ वाली गाड़ी से नहीं आए मैं आया तो उसी गाड़ी से हूं वहां तमाम लोग मालाएं लिए किसी की तलाश कर रहे थे मैंने सोचा कि वे लोग किसी बड़े आदमी का स्वागत करने के लिए आए होंगे इसलिए मैं चुपचाप प्लेटफार्म से बाहर आ गया <laughs> <laughs> प्रेमचंद ने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियां लिखी उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह जहां ननन्हा हामिद अपनी सारी इच्छाओं को काबू करके इंसानियत का जीता जागता उदाहरण बन जाता है मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है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 ग्यारा बजे सारे गाउं में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए, अब मिया हामित का हाल सुने, अमीना उसकी आवाज सुनते ही दोड़ी और उसे गोद में उठा कर प्यार करने लगी, सासा उसके हाथ में चिम्टा देखकर वो चौकी, ये चिम्टा कहा था, मैंने मूल लिया है कितने पैसे में तीन पैसे दिये अमीना ने चाती पीट ली ये कैसा बे समझ लड़का है कि दो पहर हुआ कुछ खाया ना पिया लाया क्या ये चिम्ता सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया मीना का मन गत-गत हो गया वो रोने लगी तामन पहला कर हामित को दुआएं देती जाती थी और आसू की बड़ी-बड़ी बूंदें बड़ी गिराती जाती थी इसी तरह एक अन्य कहानी बड़े भाई सहब में बड़े भाई का बड़प्पन छोटे भाई के संरक्षण में ही केंद्रित रहता है महेश 3 साल बड़े होने पर भी वो छोटे भाई को पढ़ने की ओर सारा ध्यान लगाने की हिदायतें देते रहते हैं या या या एक दिन हॉस्टल से दूर एक कनकुआ यानी पतंग लूटने छोटा भाई बेतहाशा भागा जा रहा था तो बड़े भाई से मुठभेड़ हो गई जो बाजार से लौट रहे थे अरे मैं इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे और एक हर्फ ना आएगा अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले नहीं तो एरा गेरा नत्थू गेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं यहां रात दिन आके फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है हत कहीं जाकर ये विद्या आती है समझे वो जी बड़े भैया वो इन लड़कों के साथ ढेले के तकर्बों के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए एक जमाना था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे और तुम उसी आठवें दर्जे में आकर कम कौने के लिए दौड़ रहे हो जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं हरगिज नहीं देखो मैं कनकौवे उड़ाने से मुरा नहीं करता मेरे बीजी चाहता है लेकिन करूं क्या जी खुद बेरा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है मुझे तुम्हारे इस कमकली पर दुख होता है चुप चुप हो और फिर एक कटा हुआ कनकौवा उड़ता हुआ दोनों भाइयों के ऊपर से गुजरा भाई साहब ने उचल कर उसकी डोर पकड़ी और बे ताहशा होस्टल की तरफ दोड़े। और छोटा भाई पीचे फीचे दोर रहा था। ये कहानी बच्पन के कितनी सारी यादों को ताजा करती है। बाल मनोव ग्याम की परते भी खोलती है। कहानी हमारी रटन तो शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत भी करती है जहां आनंद की कमी है वो आनंद जिसकी बच्पन में बहुत जरूरत होती है अपनी कलपना शीलता और रचना शक्ति से उन्होंने कहानियों को समवेधन शील बनाया है प्रेमचन का अपना मन क एक पत्र में उन्होंने उस समय के प्रतिष्ठित लेखक बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा था मेरी आकांक्षाएं कुछ नहीं है इस समय तो सबसे बड़ी आकांक्षा यही है कि हम स्वराज्य संग्राम में विजयी हों धन या यश की लालसा मुझे नहीं रही हां यह जरूर चाहता हूं कि दो चार ऊंची कोटि की पुस्तकें लिखूं मुझे अपने दोनों लड़कों के विषय में कोई बड़ी लालसा नहीं है यही चाहता हूं कि वे ईमानदार सच्चे और पक्के इरादे के हों एक ही अकेला था शोषित का पीड़ित का सच्चा हमदर्द बन लिख लिख कथाएं दर्द बया करता था घोशित कर खुद को मजदूर काघस पर कलम वो चलाता था जन जन को सजग किया करता था एक अदद आदमी था वो प्रेमचंद का बच्पन और बच्चों की कहानिया अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम शोध आलेख और कविता डॉ कामी भटनागर कलाकार अश्विनी वालिया मंजू मेनी रजत सेन गुप्ता सुनील लोहिया प्रवीण शर्मा अशोक मलकानि विकास आरूप मनीष और ईशान ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल निर्माण निर्देशन एवं संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT